शांति हृदय मदन गोपाल जी से अमृत भजन सुन रहे थे और साथ में हमारे शिव पंडित सुंदर तबले पर संगत दे रहे थे लगता था जैसे अमृत बरस रहा है भजन मन को सरस बनाते हैं अंतर की ओर सुधियों को ले जाते हैं कि जिससे हम स्वयं को जान तो पाए अपने को जानना अति दुर्लभ है लेकिन भजन का भी भजन रस का भी एक नियम होता है एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा हंस रहा था और वो हंसता चला जा रहा था लोगों ने पूछा तो उसके पास कोई कारण भी नहीं था तो लोगों ने कहा पागल है एक स्थान पर कोई रो रहा था और उसके पास रोने का कोई कारण नहीं था फिर भी वो रोए चला जा रहा था तो लोगों ने उसे भी पागल बताया यही नियम भजन के साथ भी भजन सिर्फ भजन के लिए गाए जाए ये तो कोई बात नहीं है भजन के रस में भी अपने को जानने का एक उद्देश्य जब कारण होता है तभी भजन भजन होते हैं। कोई सड़क पर चलता रहे कोई कारण ना हो तो लोग उसे सिरफिरा ही कहते हैं इसलिए भजन हो भजन के साथ आत्मा को पाने का रस हो वेद गंगा हो और अमृत प्रवाहित हो क्योंकि सबसे दुर्लभ है मेरा मुझको जान पाना मेरा मुझ तक लौट पाना और जो अपने तक नहीं लौटा वो अपने में बैठे उस परमेश्वर को आत्मा को एगा कैसे हमें दुनिया की चिंता है हम दुनिया के प्रपंच षड्यंत्र में झूठ में भटक रहे हैं। हमें इससे उससे शिकायत है तो जाहिर है कि मैं मेरे ही पास नहीं हूं और जो मेरे भीतर बैठा है मैं उस तक पहुंचू कैसे आयुर्वेद की ऋषा में देखें क्या कह रहे हैं कहते हैं खेतेने तव दायुभ मघो नो कस्य तने गवामस्य निमेश रक्षाणस तब व्रते हमारे ऋषि फिर हमें हमारे करीब ला रहे हैं कहा जो अपने करीब ही ना हुआ उसने जीवन में कभी कुछ नहीं पाया दुनिया की ठेकेदारी करते रहे और कभी अपने को ना जान पाए अक्सर लोग कहते हैं समझदारी से काम करना होता है ना स्वामी जी हर एक को समझना होता है कहा बाहर ही समझते रहे तो कहीं भीतर की राह समझ से बाहर ना हो जाए बाहर को इतना महत्व मत दो कि तुम्हारे अंतर का जगत सदा लुट जाए तो हर राह भटक जाएगी कोई भी समझदारी समझदारी नहीं होगी बहुत दुर्लभ है मेरा मुझ तक आना और यहां वो अपने ही अंतर की ब्रह्मज्वालाओं को यज्ञ को यज्ञ जो घटघट वासी है यज्ञ जिसका अधिष्ठित देव आत्मा है ब्रह्म ज्वालाएं नव अग्नियां ही जिसकी अग्नि है सचराचर सामग्री है प्राण उपाचार्य है पृथ्वीज है प्राण वायु और जीव रूप हम सब यजमान है इस समीकरण को सदा सामने रखो बाहर का यज्ञ नैमितिक यज्ञ है क्योंकि जगत निमित मात्र है भीतर का यज्ञ ही मूल यज्ञ है इसी को स्वयज्ञ अर्थात यज्ञ कहा गया जब हम कहते हैं कि भगवान के निमित्त होकर जियो तो आपको लगता है कि स्वामी जी ऐसे भी कहीं जिया जा सकता है मैं आपके पास एक सवाल भेज रहा हूं आप में कौन है जो निमित्त होकर जीता नहीं है कोई काम ऐसा है जो आप निमित होकर नहीं करते लोभ के निमित्त करते हैं क्रोध के निमित्त करते हैं कपट के निमित्त करते हैं मैं मेरों की आसक्ति के निमित्त ही तो कर्म करते हैं विषयों के निमित्त ही तो कर्म करते हैं तो आत्मा की निमित्त कर्म करने में आपको नयापन क्या लगता है सारी जिंदगी आपने निमित होके ही तो चीख गुजारी है कुछ नया वेद आपसे नहीं कह रहा है और फिर भी आपको लगता है कि ये मार्ग बड़ा कठिन है क्योंकि क्यों लगता है ऐसा जबकि उम्र तमाम तुम निमित होकर जिए हो और तुम जिसके निमित्त जिए हो किसी ने तुम्हारा चेहरा फिर नहीं जाना तुम्हारी पहचान तुम्हारे नए नक्श नहीं हुए तुम्हारा निमित्त भाव ही तुम्हारी पहचान बना जब लोग के निमित्त जी रहे थे तो फलाना लोभी है यही सबने कहा था कपट के निमित्त जब तुम जी रहे थे लोकाचार व्यवहार कर रहे थे तो सब ने कहा अरे ये कपटी है तो जब तक आत्मा के निमित्त होकर न जीते तो तुम भक्त कैसे कहलाते खाली भजन गा के माला फेर के या खाली बाहर सुहा आहा करके बोलिए आपके साथ आपने ऐसा किया सबके साथ और आपके साथ भी हुआ होगा हा आप कहा मानोगे क्योंकि जो जिस भाव में जिसको बरतता है तत्क्षण उसकी वही पहचान हो जाती है अरे मतलबी है ही वो चेहरे मोरे से परोक्ष में जाना जाता है मूल रूप से मतलबी है यही उसकी पहचान हो तो अगर आत्मा में झूम के जिए होते आत्मा में हम डूब के जिए होते आत्म यज्ञ के सदा सम्मुख रहे होते तो क्यों करना हम भक्त होते वही समीकरण है आज भी निमित्त होकर जी रहे हो आज भी निमित्त हो बदले के निमित्त हो विषया शक्तियों के निमित्त हो बिना निमित्त होते तुम तो कोई काम ही नहीं करते भाई तो आत्मा की श्री हरि के निमित्त होकर जीने में बुरा क्या है कि वे समझ में नहीं आते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि निमित्त जगत निमित्त जगत तो समझ में आता है और सारे निमित्त कर्म मेरे मुझको समझ में आते हैं फिर आत्मनिमित भाव वेद का क्यों मैं समझ नहीं पाता हूं तो कहा तुम नो अग्ने कि तुम आप ही अग्नि ही आत्मा हमारी आत्मा ही आत्मा नो माने हमारे ही आत्म यज्ञ ही अग्नि ही आत्मा तब देव तब माने तुम्हारी ही कृपा से इस दिव्य कृपा से हे देव पायु भी पायु शब्द का अर्थ होता है वैसे पैमाने दूध है पयस माने दूध है पयस्विनी दूध की नदी है लेकिन जब शब्द पायु हो जाता है तो इसका अर्थ होता है मलद्वार गुदा कहते हैं जिसको तो तुम रो अंगने तब देव तेरे द्वारा ही हे देव हे यज्ञ आत्मा पायु भी निश्रित मल भी जीवों का सचराचर का मग पुष्पों में खिलता चला गया वो दुर्गंध न रही वो पावन सुगंध हो गई और मैं तुम्हारे ही निमित्त न जिया तेरी सुगंध में बस ही तो न पाया विषयों की दुर्गंध में बसा उनकी निमित्त जिया क्रोध के निमित्त जिया लोभ के निमित्त दिया धोखा धड़ी के निमित्त जिया लेकिन नारायण एक तेरे ही निमित्त तुम्हें न जी पाया धीरे उस माधुर्य का धीरे उस रस का मुझ पर असर ना हुआ मैं तो मन का अंधा आंखों का अंधा कानों से सुनता चेने का चैने कहा किन गली चौराहों में भटकता तेरा तुझे ही तो नहीं जान पाया वेद मेरी कहानी है और मैं समझ नहीं पाता हूं तो कहा तुम दो अग्नि तुम ही आत्मा हे यज्ञ तब देव हे देव तुम्हारी ही दया कृपा से वायु भी ही देित मल दुर्गंध आदि भी मघो मगाहा सुंदर फूलों में वो कलियों में खिलते चले गए वो दुर्गंध न रहे वो बदबू न रहे वो क्या हुए तुम्हारे द्वारा रक्षित हुए रक्ष तनवाहा और कोमल कोमल कलियों में एक सुंदर सुरहि में हरोर फैलते चले गए वंदे और नारायण हे वंदनी, वो आपको अर्पित हुए वो दुर्गंध भी पावन सुगंध बनी और प्रभु भक्त उन पुष्पों को आप पर चढ़ाकर आनंदित हुए और पुष्पों से भी सुगंधित जीवन हमारा भीतर आप बैठे हो हम आप ही के निमित्त ना हो पाए विषयों के निमित्त जिए कपट के निमित्त जिए झूठ के निमित्त जिए लोभ मोह के निमित्त जिए मानी के निमित्त नजीब भाई, तो हे अतिशय मनोहर हे आत्मा हे वासुदेव हम तेरे ही तो ना हो पाए आगे क्या कहते हैं त्राता तो कषमा त्रा, ने रक्षा करना त्राण माने और त्राध का रक्षा करना त्राता तो और हर नवजात सृष्टि को एक उठती हुई कोफल को एक नवजात शिशु को जीवंत होते हुए उन छोटे छोटे नन्हे बिंदुओं को के द्वारा उनके जुड़ते जुड़ते तने स्वरूप को ग्रहण करते सचराचर को तो ही तो रक्षा करता रहा तो ही तो पालता रहा हम सब देखते रहे और इसी सत्य को कभी जीवन में उतार न पाए मेरा है मैंने पैदा किया एक कोष्ठ जीवन को मुझे बनाना ना आया मेरा क्या है और कहा कि जो प्रतिक्रिया को क्रिया जानते हैं वो धृतराष्ट्र से भी बड़े अंधे होते हैं इसीलिए वेद बालकों को उनके उदगम से पढ़ा रहा है कि क्रिया जहां से प्रकट है उसको उसके यथास्वरूप में पहचाने बिना किसी को भी सत्य का दर्शन नहीं हो सकता वो झूठ को ही सच मानेंगे और उम्र तमाम आप भी तो माया और मेरा को सच मानकर जिए आज जब पूछता हूं मंच से आपसे कि क्या एक कोष जिंदगी का बना पाए हो तो आपको बुरा लगता है बेटा बेटी कब बनाए थे तो आप बुरा मान जाते हैं आपको लगता है कि आप हीन भावनाओं से ग्रसित हो गए हैं आज आपको ऐसा क्यों लगता है क्योंकि मन के खाली घड़े सत्य से कभी ना भरे गुरु कुल आए नहीं थे वेद पढ़े नहीं थे लिए झूठ को जब आपने सच माना है तो जब भी सच सामने आता है तो आप ठोकर खा जाते हैं लेकिन आपके मानने ना मानने से सत्य बदलेगा तो नहीं तो कहा कहाता तो कश्य तने गवाम आश्य नारायण जैसे गवों को बछड़ों को चराते रहे तुम गवाम माने गाय भी है और गवाम माने ग्रह और नक्षत्र भी है दोनों अर्थ में यहां तो त्राहता तो कश्य तनय ग आशय गोविंद हे कृष्ण ये कृष्ण के भक्त हैं पूर्व के सारे ऋषि जो हैं ऋग्वेद के वे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में हैं है ना और कृष्ण नाम आत्मा का है ये ध्यान रहे ता तो कश्य हे रक्षक हे उद्धारक तो कश्य क्षीण कमजोर दयनीय अवस्थाओं में भी उन कोमल अवस्थाओं में भी तने रूप भरते स्वरूप पाते उन बछड़ों की भांति ग्रहों की भांति संपूर्ण सचराचर को नीमेशम ज्योतियों से जीवन ज्योतियों से भरते रहे आप और आप ही ने कुछ नहीं कहा बाकी सब ठेकेदार हो गए थे तुम्हें तो पाल रहा हूं तुम्हें तो खिला पिला रहा हूं फलाना कर रहा हूं क्या बात है हर झूठे को दम था कि वो बहुत सच्चा है और बस वही भगवान है कहा तो कश्य तनय गवाम अस्वेशम रक्षमाण तव व्रते कि हे ज्योतिर्मय तू सबको जीवन ज्योतियों से व्रत करता रहा उसका कोमल अबोध क्षणों में तो कितने प्यार से हम सबको पालता रहा वो बीज से निकली कोमल कली वो कोपल थी वो सुंदर नवजात शावक था शिशु था अथवा अंडे से निकला वो छोटा सा कोमल बच्चा था बिंदु जुड़े थे और एक सुंदर ग्रह बना था नक्षत्रों का रूप ले रहा था निमेशम तूने ही तो ज्योतियों से वरत किया उसको वो गगन में जगमगाए हम धरा पर खिलखिलाए तेरी ही रोशनी से तेरी ही ज्योतियों से तू ही रक्षाणम तू ही रक्ष तू ही हम सब की रक्षा करता रहा और जो धीर तव और जो तेरे, तेरे निमित हो गए जो तुझमे समाए उन्होंने अनंत की राह पाई लेकिन हम उनके निमित्त भी तो हो सकते हैं जब हम झूठ के कपट के आसक्त जगत के लोभ के विषयांतता के विषयों के इन भावों से ऊपर उठ पाए दोनों रास्ते अलग अलग हैं, विपरीत हैं। दोनों पर एक साथ चला ना जाएगा एक ही मार्ग है जो हमें लेना पड़ेगा हमें सोचना होगा कि क्या वेद की अमृत गंगा यूं ही हमारे सर पर से गुजर जाएगी और एक शब्द भी हम नहीं पी पाएंगे अपने करीब नहीं हो पाएंगे क्या हम नोटों के करीब हैं, हाई पैसा हम विषयों के करीब हैं, जो साथ नहीं जाना है उस हर वस्तु के करीब है नहीं करीब है तो उस आत्मा के जिसके बिना अगला जन्म भी संभव नहीं है ना आना ना जाना ना आवागमन कुछ भी नहीं है हम उसी के करीब नहीं हैं। आज की रिचा खुदती है हमें हमें जागना होगा वेद सुने नहीं वीर जिए जाते हैं इसीलिए कहा कि निरुद्देश हंसने वाला मूर्ख कहलाता है निरुद्देश रोने वाला भी मूर्ख कहलाता है और निरुद्देश भजन गाने वाले का भी भजन नहीं होता है और निरुद्देश्य जीने वाले का भी कोई जीवन नहीं होता है चलो आत्मस्थ होकर जिये जीना जब निमित्त भाव में है तो आओ श्रीहरि के निमित्त हो जाए अब आत्मा के निमित्त जिया जाए हर सांस का अमृत पिया जाए वो जो दुर्गंध को सुगंध बनाता है उसके द्वारा दिए इन सुगंधित क्षणों को वाह्य जगत के निमित्त होकर फिर दुर्गंध और मैल क्यों बनाया जाए वो भोजन जो लिया था वो तो सुगंधित था पवित्र था लेकिन जब उसी को निमित मान का तो जब वो विसर्जित हुआ तो दुर्गंध और मैल था उसने फिर उसे पावन फलों में लौटाया था फूलों में लौटाया था उसे जीवंत किया था तो सचराचर की दुर्गंध को पतन को भी पावन करने वाले आओ उस पतित पावन के साथ जुड़कर हर सांस क्यों जिया जाए चलो दम्भ फेंक दे और स्वीकार कर ले है बस वही है ब्रह्म सूत्र में पदारे कहा स्मृति बहादरी ही ये ब्रह्मसूत्र पूर्व के सूत्रों के साथ चला आ रहा है प्रमाणों के हित में है कि यज्ञ आत्मा ही है यज्ञ मेरे अंतर ही में होता है ईश्वर मुझमें व्याप्त है और उसे केवल भोजन की अग्नि भर समझना जठराग्नि मानना गलत है वो तो वैश्वानर जो है वो तो परमेश्वर है वही स्व नर वही माने विगत है जो स्व माने मृत्यु आदि से नर और जो प्रज्वलित है वो तो ब्रह्म ज्वाला है ब्रह्म अग्नि है जो हम सबको लाने वाली है तो यज्ञ बाहर नहीं यज्ञ भीतर ही है तो कहा अनुस्मृति बादरी जो बादरी ऋषि हैं हम बाददरी ऋषि को आप शायद नहीं जानते हैं जिन्होंने आपको महाभारत जैसा महाकाव्य दिया नाना पुराण दिए जिन्होंने वेदों का संकलन किया उन्हीं वेदव्यास का नाम ही पादरी ऋषि है बादरायण है वैसे बाददरी और बदरी दोनों का अर्थ जो है बेर होता है आप लोग बदरीनाथ धाम जाते हैं तो वहां भगवान की मूर्तियां बेरों के ऊपर रखी हैं इसलिए वो बदरी कहलाते हैं बद्रीनाथ कहलाते हैं बदरी माने बदरी बादरी ये सब बेरों के नाम है तो कहा कि स्वयं वेदव्यास ने भी अपनी संपूर्ण स्मृतियों में अनुस्मृति बहादरी उन्होंने भी आत्मा को ही यज्ञ माना है बाहर का यज्ञ नैमित जगत के समान ही नैमितिक है अंतर का यज्ञ ही मूल यज्ञ है और यज्ञ तभी है जब अंतर का यज्ञ भी साथ ही हो तभी बाहर के यज्ञ का कोई महत्व होता है और जो भीतर से इस यज्ञ को नहीं जानते हैं केवल बाहर स्वाहा गाते हैं वो किसी भौतिक कृति को करते हुए जाने जाएंगे वे कोई धर्म का काम नहीं करते हैं अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि सारे संप्रदाय सारे धर्म गुरु खाली बाहर क्यों बैठे हुए हैं इसका उत्तर शायद हम नहीं दे पाएंगे वेद भी नहीं दे पाएंगे वो कौन से धर्म ग्रंथ हैं कहाँ से वो ले आए हैं ये तो वो जानते हैं तो आज की इन स्मृतियों में भी हमने पाया कि भक्ति अंतर्मुखी होकर के ही की जाती है और उसके पूर्व के ऋषि ने भी हमको बताया कि बाहर जो पत्थरों की मूर्तियों को मैं पूछता हूं ऋषि हैं हमारे आश्म और आश्म का अर्थ होता है पत्थर और अश्म का अर्थ होता है प्रकाश अशमक माने चुंधिया जाना चमक से चमत्कृत हो जाना तो आशव्रत ने भी कहा कि मैंने मूर्तियां इसलिए नहीं दी थी कि तुम खाली मूर्तियों की पूजा करो हमने मूर्तियां इसलिए दी थी इन मूर्तियों से अपने आप को मूर्त करो और तुम्हें जो मूर्तमान आत्मा है उसका दर्शन पाओ और जैसे बालक प्रतीकों से अक्षरों का ज्ञान करता है तुम सब अंतर्मुखी हो जाओ उस सत्य को जानो और उसके निमित्त होकर चीना सीखो जो आज की रिचा है तो वेदों में स्मृतियों में लीला कथाओं में कहीं पर भी आपको आसमानों में हमने नहीं भगाया है क्योंकि जो अपने से कट गया वो ईश्वर से दूर हो गया वो चाहे जितने आसमान भागे हैविंस हैविंस घूमता रहे अब उसे सत्य नहीं मिलने वाला है क्योंकि जिसने अंतर के सत्य को नहीं जाना उसने कभी कुछ नहीं पाया है और इसी प्रकार हम भगवान श्री राम की कथा में हैं, और हमने उस कथा को भी तत्व रूप से ही लिया है कि हनुमान जी लंका जला रहे भस्म करके लंका वे भगवान राम के पास लौट आए हैं और हमारे भगवान राम के साथ सुग्रीव, अंगद हनुमत सभी सेनाएं तेजी से बढ़ती हुई सागर के किनारे पहुंची हैं कि यदि देर हो गई तो जानकी तो नहीं मिली आज हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं देखो एक मधुर भाव दिखाते हैं एक सत्य का सो हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं और कहते हैं जब तूने गलती की तो तू जान मेरे से मतलब क्या एक बात बताओ मुझको सोने का हिरण किसने मांगा था अरे बोलो ना भाई जानकी कीजिए और लक्ष्मण को भी आप शब्द कहके कि किसने भेजा था क्या ये यह दोषारोपण करते हैं राम और लक्ष्मण तड़प रहे हैं कैसे लौटाए है जानक अपने जीने में और इस कथा में देखो तुम्हारी ये कहानी है और तुम्हारा तुम में कितना भेद हो गया है हम में हर व्यक्ति झूठ कपट पाप और प्रपंच के सारे सत्य को भी झुठलाकर अपने को सही साबित करने की कोशिश करता है और लोभी उससे लिपट ही जाता है क्योंकि लोभी को सच से कुछ नहीं देना जहां लोभ की तृप्ति हो वही सब कुछ है आज ये हमारी मनोवृत्ति राम और लक्ष्मण दोनों स्वयं को अपराधी मानते हुए ढूंढ रहे हैं क्या कभी यह सोच हमारी हो सकती है भक्ति भक्ति की हम बात करते हैं क्या हम कभी आत्मा की राह एक कदम भी हो सकते हैं सोचो विचार करो सेनाएं सागर के किनारे पहुंच गई है सामने विशाल सागर खड़ा है मेरी ही सूरत मुझसे अलग हटके उस लंका में जा बैठी है आज आत्मा और जीव का मिलन इस देह में भी इतनी दूरियां बना बैठा है संभव कैसे हो मिलना और ये हम सब की कहानी है जब कहता हूं भीतर जाओ तो भड़क के बाहर भागते हो सोचो विचार करो क्योंकि इन लीलाओं को हमने वेद में तुमको तुम्हारा स्वरूप पढ़ाने के लिए ही ग्रहण किया था एक विशुद्ध इतिहास को लीला काव्यों में ढाला था ऋषियों के द्वारा कि जहां हर पात्र मेरे जीवन का भाव है पात्रता है मेरी और कथा मेरी है मैं अपना ही विश्लेषण करके एक एक भाव अलग करके संपूर्ण जीवन को अपने देखना चाहता हूं झाँकना चाहता हूं अपने को पढ़ना चाहता हूं आज बुद्धि और आत्मा की दूरी में एक अथाह सागर है आया हुआ राम रास्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सागर से लेकिन सागर है कि अपने मित्र रावण की ही दोस्ती निभाना चाहता है यू सागर लहराता है यू मन चलता है वो भी लहराता है और हम भटकते रहते हैं कहता हूं मानस पड़ी है पूछा मानस में मानस आई थी कभी मानस धुला था तेरा यदि मानस ही नहीं धुला था तो तूने मानस कब पड़ी थी तुम कहो कि कमरा धुला हुआ है तो हम ये भी तो पूछ सकते हैं चारों तरफ मैल फिर काहे पड़ी है तो तूने मानस कब पड़ी थी यदि मानस ही नहीं धुला रहा, और सारे विद्वान होंगे बस चौपाइयों का चौपाया पना याद है यही मानस है क्या सागर हट ठाने बैठा है वो राह नहीं दे रहा आज आत्मा के लिए भी जीव तक पहुंचना मेरी मुझसे हो गई दूरी देखो कि वो सूरज जो सात करोड़ मील दूर है लगभग उसकी धूप मुझ तक आती है मेरी आंख उसे देख भी लेती है लेकिन मेरी आंखें मन की आंखें बाहर सभी चाह करके भी उस आत्मा सूरज की रोशनी को आज कहा देख पाती हैं मेरी मेरी आत्मा से दूरी कितनी बड़ी हो गई कितनी गहराई है मेरे भीतर और मुझे फुर्सत नहीं है कि मैं मुझ तक आऊं और अपनी गहराइयों को नापू उस सूरज तक जाऊं जो मेरा आत्मा है जानते हुए भी कि बाहर सिर्फ राख बटोर रहा हूं क्योंकि अंत में इतनी सी राख बनकर यह शरीर भूर जाएगा कुछ भी मेरा नहीं है फिर भी अमृत क्षणों को आत्मा के संग को भी भस्मे के कणों में लौटाया जाता हूं बड़ा विद्वान जो बड़ा समझदार छू जागना नहीं चाहता हूं कपट है कि फिर मुझे भगा करके दूर ले जाता है लगता है आसुरी मायाओं का रस मुझे ज्यादा भाग गया है कि जब चाहेंगे जिसको बहला देंगे झूठ कपट के आवरण पहन लेंगे जैसे सुनो रूप भर लेती थी हम भी भर लेंगे ना मत भूलो के वक्त तो लूट जाएगा अमृत क्षण खो जाएंगे सत्य खोजो सत्य जियो आत्मसंगी बनो आत्मा के निमित होकर जीना सीखो तीन दिन बीत गए हैं और सागर रहा नहीं दे रहा तब राघविंद ने कहा लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण भय बिन हो न प्रीति शायद इसीलिए हमारी आत्मा से प्रीति नहीं हो सकती क्योंकि वो तो अथाह प्यार किए जाता है भय देता ही नहीं मेरे को प्रीति हो कैसे क्यों भाई यही बात है क्या बोलो मतलब मैं अपनी ईमानदारी से प्यार कर सकूं प्रभु को ऐसा नहीं है हुँ? बड़ी सुंदर बात है भय दिन हो न प्रीति मतलब हम सब इतने ठीक हो गए कि अपनी सरसता में उन्हें लेना नहीं चाहते उनके माधुर्य और सुगंध में हम बसना नहीं चाहते हम तो सिर्फ कुतर्कों में रहना चाहते हैं बाहर भागना चाहते हैं भीतर आने में हमें डर लगता है हम आना ही नहीं चाहते जो धनुष बाण उठाया कि सागर को ही सुखा दूंगा जब राघवेंद्र ने कहा तो सागर देवता प्रकट हो गए उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की कि मेरे अपराध को क्षमा करें और तब उन्होंने उसी में एक चौपाई अपने प्रति कही ढोर गंवार शूद्र पशु नाती ये सब ताड़न के अधिकारी जिस चौपाई को लेके सब लोगों ने मानस की खिल्ली उड़ाई तुलसी को गालियां दी किताब के पन्ने फाड़े असेंबली में भी उत्तर प्रदेश की ये कौन कह रहा ये खल कह रहा है खल नायक का का जो मित्र है जो खल है वो कह रहा है न कि राघवेन्द्र कह रहे हैं आप मानस और मानस हमारी रामचरित मानस है सागर चरित मानस या रावण चरित मानस नहीं है जो एक साथ सब के सब उबल पड़े और मूर्खता की बात करें इसको कहते हैं कि अंधे भी कभी कभी मानस पढ़ लिया करते हैं अगर आंखें मन की फूटी ना होती तो देखते तो सही कि कौन कह रहा है उसी में उसने जब स्तुति करी कि हे राघवेन्द हम तो खल हैं जब तक भय ना हो हम में कोई प्यार नहीं जागता, और हम तो बिना ताड़ना के कभी सीधे रास्ते नहीं आते आप सब भी खल हैं क्या नहीं तो उस चौपाई को लेकर के इतना उछलना कूदना क्यों ये रामचरितमानस मानस है राघवेंद्र जटाइयों को सीने से लगा रहे हैं शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं तो सिद्धांतों का प्रतिपादन नायक से होता है अथवा खल नायक से होता है और खल भी अगर नायक के जैसा ही बोलने लगे तो उस खेल में उस नाटक में उस फिल्म में आपको क्या मजा आएगा हमेशा खलनायक से खलवाद उभारे जाते हैं और नायक उनका निराकरण करता है अब खलवाद ही नहीं होगा तो नायक निराकरण किस समस्या का करेगा इतनी मोटी सी बात हमारे दिमाग में उतरी नहीं और हमने गालियां दे डाली मानस को भी तुलसी को भी और भगवान के चरित्र पर भी हमने खूब कीचड़ उछाल डाली और भूल गए कि ये सारी कीच तुमने अपने मुंह पे मली है आत्मा पर ही तो उतरी है आत्मा ही तो श्री राम है बिना सोचे समझे और तब सागर ने हा? तो ये किसने कहा ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी ये कौन कह रहा है सागर कह रहा है और सागर कौन है जो अवरोधक है राम की राह रोक रहा है रावण से अपनी मित्रता निभा रहा है समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं कवि कथाकार उनको खलनायकों के द्वारा कुरीतियों को उभारते हैं और उनका समाधान नायक के चरित्र के द्वारा करते हैं यही यहां तुलसीदास ने किया और आप सबने को बड़ी आपत्ति हो गई आप लोगों ने विरोध किया गालियां भी दी और तब सागर ने कहा कि भगवान आपके पास नल और नील नाम के दो वनर हैं उन्हें वरदान है कि वो सागर पर भी पत्थरों का सेतु बना सकते हैं आप उनसे कहिए कि वे सेतु तैयार करें और आपकी सेना सुखपूर्वक पार हो जाएगी नल और ये दो भाव हैं मेरे नल है मेरे अंतर में शांत हो गई वो ज्योति जो अग्नि होकर कर भी शीतल है जिसे हमने सोम कहा है जो चंद्रमा से प्रस्फुटित होती है ऐसी ही मौन साधना और तपस्या ये नल है और नील है इसी को इसी से होने वाली उत्पत्ति ये नल ही नील ही तो हैं जो हर बार पुल बनाते हैं ये आग लगती है जब पानी में फूले बीजों में तो क्या धरती गर्म होती है यज्ञ होता है इन्हीं अग्नियों के द्वारा और सड़ी हुई दुर्गंध यज्ञ होकर सुंदर कोपल में धरती पर उभर आती है का यही सेतु है जीव को उस पार तक पी लाने वाले मौन साधना अमित समर्पण यही प्रभु को पाने की राह है लेकिन जीव कुछ और मानु कुछ और तो दुविधा में दो गए माया मिली न राम आज हम आज हमने निमित भाव को भी स्पष्ट किया है कि जब कहते हैं कि जगत निमित है वाही यज्ञ निमित है आप भी विफर जाते हैं लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हम सब निमित भाव में ही आज भी जीते हैं कोई भी कर्म या तो क्रोध के निमित करेंगे या लोभ के निमित करेंगे या विषयों के निमित करेंगे लिप्सा के निमित करेंगे मैं और मेरों के निमित करेंगे तो हर जगह हम निमित भाव में ही तो कर्म करते हैं तो हम नारायण के निमित होकर क्यों नहीं जी सकते हैं? ये सवाल मैंने आपको दिया है आप अपने आप से पूछो कि हर बार आप निमित्त ढूंढते हो तब कोई कर्म करते हो कि क्या कोई निमित्त भाव आए तो काम करूं तो मैं पूछता हूं हर काम अपनी आत्मा मनोहारी उस अतिशय मनोरम आत्मा श्री कृष्ण के प्रति अर्पित होके उस अर्पण भाव से क्यों ना करूं जो नलनील है नलनील ने पुल बांधे हैं वे पत्थर डालते जा रहे हैं भगवान श्री राम का नाम लिख करके और वो पत्थर तैरते चले जा रहे हैं राघवेंद बैठे देख रहे हैं और नलनील कह रहे हैं कि जिस पत्थर पे राम का नाम होगा वही तैरेगा और वो पत्थर तैरते जाते हैं और नलनील उन्हें जोड़ते जाते हैं राघवेन्द्र ने कहा कि लाओ एक पत्थर पर मैं भी लिखूं तो उन्होंने अपना नाम लिखा श्री राम और जो पत्थर सागर में डाला तो डूब गया तो कहने लगे हनुमान जी भी वहीं थे लक्ष्मण से उनको संबोधित करके कहने लगे देखो ये लोग मेरा नाम लिख रहे हैं तो पत्थर तैर रहे हैं और मैंने डाला तो डूब गया तो कहा प्रभु जिस तन पे आत्मा श्री राम का नाम अंकित है वही तो तैरेगा और जिसे नारायण आप अपने हाथ से गिरा दोगे वो तो डूब ही जाएगा और आज आत्मा का नाम लिखा है तभी तो इस भव में तुम सब तैर रहे हो राम के पत्थर बन के मानस में मानस को आने दो मानस पर डालो धो डालो जिस दिन आत्मा श्री राम का नाम इस देश से मिट जाएगा उस दिन चार भाई तुझे उठा के ले चलेंगे और गाएंगे श्री राम नाम सत है हरि का नाम सत है देख लो कितने पत्थर देखने हैं स्वामी जी पत्थर तैरते हैं अरे भाई ये क्या तैर रहे हैं एक अंधा भी जान सकता है कि हां तैर रहे हैं वो अंधा भी तैर रहा है मन के राम नाम का पत्थर और जिस दिन ये राम हट जाएगा ये भाव सागर पार नहीं कर पाएगा ये तो सागर की तलहटी में जा लगेगा ये टूक जाएगा और फिर भी पूछते हो कि पत्थर तैरते हैं क्या ग्यारह बरस के बालक गुरुकुल में मानस के द्वारा मानस को धोते थे जीवन के क्षण पढ़ते थे उन्हें सब कुछ ही स्पष्ट होता था और आज बुढ़ापे तक क्या मानस पढ़ पाते हो कौन सी पूजा कौन सा पाठ तुम्हारा है जिसमें राम नाम की ईमानदारी भी है दिखावा भक्ति सोचो विचार करो एक घटना याद आती है बहुत से पत्थर पोरस हो जाते हैं वक्त के साथ तो वो तैरने लगते हैं क्योंकि उनमें एयर का वैक्यूम आ जाता है तो वो डालने पर वो भी लकड़ी की तरह तैर जाते हैं वही सत्तर के दशक की बात है एक सौ चालीस बरस चवालीस बरस बाद वो कुंभ लगा था तो इस देश के सत्ताधीश भी चाहते थे कि उस कुंभ में हम भी जाए यहीं थे लखनऊ में तो चले गए बहुत जिद करके और वहाँ सारी व्यवस्थाएं भी बना दी गई उन्हीं की तरफ से तो वहाँ एक जगह पत्थर तैर रहे थे तो बताइए वही पत्थर हैं जो बाडरों ने तैराए थे तो लोग हमसे पूछने आए क्या वही पत्थर है मैंने कहा जो उन्होंने तैराए थे वो तो आज भी तैरते हैं वो पत्थर तो आप सब लोगों हो राम का नाम लिखा है तो तैर रहे हो और जिसे आज आत्मा त्याग दे वो डूब जाएगा जिसे राम छोड़ देंगे वही डूब जाएगा और अगर उनकी दया हटी तो भी डूब जाएगा हम सब जानते हैं वहां चमत्कार हो रहा था चढ़ावे चढ़ रहे थे और इस चढ़ावा भक्ति में आप सबकी बड़ी आस्था है एक जगह शिवलिंग सोना खा रहा था वही चमत्कार देखने के बाद हमने गंगा मां से कहा कि मां कभी त्योहार पे तो नहीं आएंगे कभी यहां जब मौन चारों ओर बिखर गया हुआ दूर दूर तक कोई आवाज नहीं होगी माता तब के चरणों में बैठेंगे तभी प्रयाग के अमृत में घुल मिल जाएंगे आज ईश्वर के नाम पर भी हम कितनी ईमानदारी जीते बड़ा विचित्र लगता है आज गुरुकुल शिक्षा न होने के कारण यज्ञोपवीत के तीन सूत्र मेरे जीवन में न होने के कारण और कैसे कहूं कि नए तीन तागे नया जनेऊ होने के कारण शायद हम में कोई ईमानदार रह नहीं सकेगा अब नया जनेऊ है तीन तागे हैं अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा और मोटी घूस इसी के लिए तो आप सब अपनी औलादें पढ़ाते हो और तब तीन तागों से पढ़ाता था कि मैं मट्टी से मनुष्य कैसे बना भस्मी से सिद्धि दुर्गंध से सुगंध कैसे बनी पावन फलों में कैसे आई ये पहला तागा है तो हर पेड़ को यज्ञशाला प्रभु का मंदिर जानूंगा दूसरा सूत्र उसी के द्वारा वही अन कैसे यज्ञ होकर नाना सृष्टियों में लौटा और मैं भी बना तो माता पिता को भी यज्ञ का मंदिर जानूंगा क्योंकि यज्ञ ही सबको उत्पन्न करता है आज सब मैं करता हूं मेरा है बस यही कहते हो। और तीसरा तागा जनेऊ का था कि जीवन को ईश्वर की धरोहर मान के जीऊंगा ये शरीर ही रथ है और जीवात्मा और आत्मा ही नर नारायण की जोड़ी है इस रथ पर कृष्ण और अर्जुन है यज्ञोपीत गांधीव है और मायाओं का महासमर महाभारत है और फिर मैं उसे महाभारत पढ़ाता आज आप खाली एक युद्ध पढ़ के चले जाते हो उसमें स्वयं को तो नहीं खोज पाते हो जबकि भीतर आने के जीवन के इस युद्ध को पढ़ाने का महाकाव्य है उस युद्ध को तो मैंने यहां केवल उदाहरणार्थ लिया है मैं कोई इतिहास नहीं गा रहा हूं इतिहास के लिए इतिहास की किताबें खोजो यह महाकाव्य तो लीला महाकाव्य है अर्थात हर छात्र की कहानी है लेकिन सबका घालमेल कर दिया ये नए विद्वान पैदा हुए हैं यह अद्भुत नई विद्वता आई है जो कभी सच नहीं हो सकती आत्मा ने इस मन को समझाने का प्रयास किया है जब सागर के पार सेनाएं पहुंची हैं तो राघवेन्द्र ने कहा कि एक बार और प्रयास होना चाहिए रावण को समझाना चाहिए हाँ। तो कहा इस बार अंगद को भेजते हैं अंग दाह दाहकते हुए अंगों वाला ताप यही तो अंगद है यही तो सत्संग है कि राम ज्योतियों से तपे अंग मेरे तप बढ़े और ये मन रावण सुधर जाए आप सब भी तो आए हुए हो इस मन रावण को बांधने की ही तो बात है फिर जीव और आत्मा तो तत्ण आपने सामने क्या आपको मेरी कहानी समझ में नहीं आ रही क्या आपको आप भी समझ में नहीं आ रहे कि हम सत्संग में क्यों आए हैं कि कैसे इस मन दशानन से इस सुरत जानकी को आत्मा के संग लाया जाए चलो कुछ समय भक्ति में बिताया जाए झूठ कपट लोभ मोह आशक्ति विशांतता फरेब वो तो बहुत कर डाले हैं और इन्हीं के निमित्त होकर हम जिए हैं जन्म भर आओ कुछ क्षण आत्मा के निमित्त होकर ची लिए जाए कुछ आत्मा के रस को पाया जाए आओ एक बार फिर इस मन रावण को समझाया जाए चलो सत्संग में चले तो कहा अंगज से कि तू जा रावण को समझा दे कि लंका का विध्वंस क्यों हो वो चाहे तो प्रायश्चित कर ले क्योंकि रागवेन्द्र किसी को मिटाना नहीं चाहते वो तो सत्य को ही सदा जीवंत करना चाहते हैं और रागवेंद है और उनकी सौगंध है आज भी भारत के रक्त में कि वे लंका को जीत करके भी गुलाम नहीं बनाएंगे विभीषण को गद्दी पर बिठा के लौटाएंगे गुलाम बनाने की संस्कृति भारत की नहीं है भारत की सेनाएं इस पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बनाएंगी एक इंच जमीन नहीं छुएंगी और लौटाएंगे कुछ गुलाम नहीं बनाए दूसरा दुनिया में कोई उदाहरण बता दो जिन्होंने दूसरे देशों को दूसरी जातियों को गुलाम न बनाया हो भारत की संस्कृति में गुलामी पनपती नहीं है दूसरों के हितों को छीनना गुंडागर्दी हो सकती है यह कोई शौर्य और बहादुरी की बात नहीं है तो कहा अंगद को भेजा जाए उस तपते हुए अंगों का तप दिखाया जाए शायद ये मन सुधर जाए और क्या सुधरेंगे मन हम सबके क्या इस सत्संग का हम भाव लेके जाएंगे क्या हम सचमुच कुछ ग्रहण कर पाएंगे आज ये सत्संग अंगद बनेगा तो क्या हमारा मन सुधर पाएगा इस भाव से बाहर निकलेगा मैं करता हूं मैंने किया है मैं एहसान कर रही हूं जो सांसें भी ले रही भगवान पर क्या इस मैं को हम हटा पाएंगे और क्या हम इस सत्य को स्वीकार कर पाएंगे क्या आत्मा की कृपा के बिना एक कोश भी संभव नहीं कितने शक्तिशाली हैं हम सब क्या आज ये मन सुधर पाएगा क्या ये रावण अंगद के सामने झुक पाएगा ये सत्संग ही अंगद है हमारा और हम सब अपने अपने मन दशानन को समझाने ही तो आए कथाएं उसके मर्म के साथ ग्रहण की जाती हैं और फिर जी जाती हैं उनका लेपन होता है उनका अंजन भंजन होता है उन्हें हाथ पसात करना होता है तब कथा कथा होती है से कभी मत भूलना ये कोई मनोरंजन नहीं है ये मनोरंजन नहीं ये मन धोवन है मनोरंजन नहीं मनो मनोधोवन है ये मन को धोने के लिए रस मत लेना धुलना तो सत्संग होगा नहीं तो सत्संग भी एक कव्वाली के जैसा होगा या कोई कवि सम्मेलन हो गया कोई मुशायरा हो गया ना ये सत्संग है सत का संग है में भेद है अंगज से कहा अंगज जी गए सूचना मिली कि राम के दूत आए हैं तो रावण खुश हो गया हम हाँ। हाँ। हाँ। भी खुश हो जाते बोले अच्छा डर गया लगता संधि चाहता है विचार करें कोई विनम्रता से तुम्हें समझाना चाहे तो तुम और ज्यादा पगला जाते हो तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए नहीं तुम उम्र हार गए राह भी भटक गई ये याद किसी को नहीं है अंगजी बुलाए जाते हैं और वो समझाते हैं लेकिन रावण नहीं मानते हैं क्योंकि तो मन है मन तो रावण है दस इंद्रियां दस मुंह है ये मुंह वाला दशानन रावण है मन पर हावी है ये लंकाधिपति है मन लंका बना है अवध अब, अब होगा कैसे अवध हो तो राम भी राजे लंका बने तो रावण का राज है राजद की बात सुनकर के रावण पगलाने लगते हैं वो कहते हैं कि उससे कहो कि जैसे आया है वैसे ही लौट जाए बस मैं उसे कृपा करके छोड़े देता हूं आपने भी बहुतों पे कृपा करी होगी तो अंगद ने कहा कि रावण तुम उसकी सत्ता को पहचान नहीं पा रहे हो और आज हमारा मन हमें हमेरी आत्मा की सत्ता को हमें कहा पहचानने दे रहा है मैंने किया है ना मैं करता हूं ना अरे क्यों पगला रहे हो अंगद जी ने पांव जमा दिया बोले जितने तुम्हारे यहां बहादुर योदा हैं वो मेरा पांव हटा दें, मैं जान की हार जाऊंगा और अंगद ने पांव जमा दिया है तो कथाओं में लीलाओं में है कि हर कोई उठा रहा है और किसी के उठाए नहीं उठ सकता है एक अंगत का पांव क्या है कि सृष्टि का एक बीज बना के दिखा दो एक कोष बना दो यही अंगत का पांव है तो रे मन आज से जीव तेरा तू उत्पत्ति भला हो जाएगा नहीं तो मेरा बेटा मेरी बेटी अपने पर आई ये सब क्या गा रहा है भाणगिरी क्यों है तन का एक रोया बना दे अंगद का पांव उठ जाएगा आपने अंगद का पांव रामलीला में देख लिया यह है अंगद का पांव आपका किसी का कोई मन रावण उठा पाएगा क्या एक कोष नहीं बनाया तो बेटा कब बनाया हा? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ती एक आत्मा एक ब्रह्म श्री राम ही सचराचर को बनाते हैं वे खटखट वासी है तू आसमानों में भाग तू लोगों में भटकता रहे वो तो तेरे में बसे है और वे ही बनाते हैं रावण को अंगत समझाते हैं लेकिन दंभी भी रावण समझना नहीं चाहता है और आज क्या से भी कोई समझना चाहता है एक एक करके सब उठते हैं और कोई नहीं उठा पाता है और तब जब रावण स्वयं उठ उसका पांव पकड़ने लगते हैं तो अंगज जी पीछे हट जाते हैं कि मेरे पांव नहीं राघवेंद्र के पांव जाके पड़ तभी तेरा उतार होगा और रावण शर्मिंदा होकर लौट करके बैठ जाता है लेकिन वो किसी भी प्रकार समझौते को राजी नहीं होता और देखो हमारी पीड़ा हम सबकी पीड़ा क्या हम इस मन रावण के वशीभूत हैं और हम हैं कि आत्मा के सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते आज उम्र तमाम हमने भी तो यही किया है शायद आज अंगद हमारी आंखें खोल दे कि जब एक कोष बना नहीं मुझसे जीवन का मैं केवल निमित्त हूं संतानों की उत्पत्ति में भी बनाता फिर वही है तो मैं अपनी निमित अवस्था से आगे क्यों दंभ के कारण भागने लगता हूं निमित होकर के ही जीवन भर में जीता हूं यह बात अलग है कि श्री हरि के निमित्त ना हो रावण के असुरों के निमित्त होकर जीता हूं क्रोध है रावण है ईर्षा द्वेष लोभ मोह है इनके वशीभूत मैं सारे कर्म करता हूं विशांतता के लिए लोभ के लिए कपट के लिए मैं जीता हूं ये तो सारी रावण की असर असुर मनोवृत्तियों के लिए जीता हूं नहीं जी बन निमित भाव में लौट पाता तो एक आत्मा श्री राम के ही तो नहीं काशिय सत्संग गंगा आज अंगद का पांव हो जाए और हम सब अंतिम रूप से आत्मा के सत्य को स्वीकार लें और फिर दोबारा ये भूल कभी ना हो आए आज की ऋचा उठाए कि तुम नौ अगने तब देव पायु भी मघोनो रक्ष कि तम देव कि तुम ही आत्मा ही यज्ञ तब देव तुम्हारी ही कृपा से पायु भी ही, हमारे देहों से निश्रित मल दुर्गंध भी मघोनो मगह